ब्रण विदापूर्व यो वे वेदांश प्रहीनो तस्म तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रबदे ओम शांति शांति शांति ही शंक्यं केशव बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः भगवुनश्वरो गुररात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने यो वोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शांति शांति भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं मंगलाचरण में सूचित अनुबंध चतुष्टय में से जो अधिकारी रूप अनुबंध विशेष है उसका वर्णन भाष्यकार करने की प्रथम प्रतिज्ञा की और अधिकारी बताया गया साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य को तत्व विवेक का अधिकारी साधन चतुष्ट का प्रतिपादन साधन चतुष्टय का पहले नाम मात्र से कथन करके और फिर प्रत्येक साधन के स्वरूप की जिज्ञासा से प्रश्न तथा उसके उत्तर रूप ग्रंथ से साधन चतुष्टय का स्वरूप वर्णन भी किया और ये बताया गया इन नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मुत्रार्थ, इहामूत्र विराग शिष्क संपत्ति तथा मुमुक्षुत्व इन साधनों से संपन्न मनुष्य को माना गया ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत तत्व विवेक का अधिकारी ये ये तत्त साधन चतुष्ट संपन्ना तत्व विवेक अधिकारीणो इस वाक्य से बताया अव तत्तो, जिस तत्व विवेक रूप साधन के अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य हैं उस तत्व विवेक पदार्थ का स्वरूप वर्णन करने के लिए तत्व विवेक पदार्थ स्वरूप विषयक प्रश्न हुआ कि तत्व विवेक कह? विवेक किसे कहा जाएगा तो ये कहा गया कि आत्मा सत्य तद मिथ्या इति तदन्य इति ज्ञानम ज्ञानमे तत्व विवेक तो ज्ञानम एव व तत्व विवेक इसमें ज्ञान शब्द की युत्पत्ति बताई थी साधन अर्थ में तो साधन अर्थ में ज्ञान शब्द की युत्पत्ति करेंगे तो युत्पत्ति बताने वाला वाक्य जो है उसका क्या स्वरूप होगा जानाति आने इति ज्ञानम इसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में कि जिससे जाना जाता है वह यानी जानने का साधन ज्ञान का साधन उसे ज्ञान कहा जाएगा जब ज्ञान शब्द की जाना इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञान शब्द का अर्थ बोध न होकर के बोध का साधन ज्ञान का साधन ही अर्थ निकलेगा वो जो इसी को ज्ञान के साधन को कहा गया विवेक तत्व तत्व तो विवेक तो किसके ज्ञान का साधन तो आप जिसका विवेक करोगे जिस पदार्थ विषय विषयक विचार करोगे उसी पदार्थ विषय को यथार्थ निश्चय आपकी बुद्धि में होगा विचारक की बुद्धि में होगा इसलिए माना जाएगा कि तत्व ज्ञान ज्ञान से लेना तत्व ज्ञान का साधन इसलिए ज्ञानम एव तत्व तत, तत्व विवेक का अर्थ निकलेगा कि तत्व ज्ञान का जो साधनभूत विचार विवेक उसे कहा गया तत्व विवेक तो तत्व क्या है जिसका ज्ञान तत्व विवेक से होगा वह तत्व क्या है तो तत्व बताया कि आत्मा एव सत्य आत्मा ही सत्य है और तद अन्यत सर्वम मिथ्या अनात्म तद अन्यत हो जाएगा आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ आत्मा से अतिरिक्त कौन है अनात्मा वह अनात्मा कौन है प्रकृति और प्राकृत जगत इसे कहा जाएगा अनात्मा और वह अनात्मा मिथ्या है आत्मा ही सत्य है इस निश्चय को कहा जाएगा यानी ये है तत्व आत्मा का तत्व आत्मा आत्मा सत्य है इसे तत्व कहा जाएगा और अनात्मा का भी वास्तविक स्वरूप तत्व शब्द का अर्थ होता है वो अनात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है मिथ्यात्व इसलिए आत्मा में आत्मा का सत्यत्वेन रूपेन और अनात्मा का मिथ्यात्वेन रूपेन जो विचार उस विचार को कहा जाएगा तत्व विवेक ऐसा विवेक करना जिससे एक आत्मा के ही सत्यत्व का निर्धारण हो और अनात्मा के मिथ्यात्व का निर्धारण हो सत्यत्व के आत्मा के सत्यत्व तथा अनात्मा के मिथ्यात्व विषयक निर्णय का हेतुभूत जो विवेक वो है तत्वबोध तत्व विवेक तत्व विवेक का विषय है तत्व और तत्व शब्द का अर्थ है अनात्मा का मिथ्यात्व यही तत्व है अनात्मा का अनात्मा मिथ्या है वास्तविक स्वरूप अनात्मा का हमको भ्रांति में अज्ञान काल में जैसा प्रतीत हो रहा है ऐसा नहीं है अनात्मा द्वैत को ही हम पारमार्थिक सत्य समझ बैठते हैं आत्मा और परमात्मा के भेद को ही पारमार्थिक समझ करके बैठता है और जीवात्माओं का भी परस्पर भेद पारमार्थिक सत्य मान लेता है लेकिन ये जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है आत्मा की उपाधि है उस उपाधि के कारण भेद है तो उपाधि जिस प्रकार की होगी भेद भी उसी प्रकार का माना जाएगा तो उपाधि किस प्रकार की है तो उपाधि है आपके अज्ञान अवस्था में तो परमार्थ सत्य रूप से वाजती है लेकिन तत्वज्ञानी को भी अनात्मा की प्रतीति होती है लेकिन अनात्मा की वास्तविक प्रतीति है कि अनात्मा मिथ्या है इस रूप में अनात्मा को केवल अज्ञानी ही देखता है ऐसा नहीं अनात्मा को ज्ञानी भी देखता है लेकिन ज्ञानी जिस रूप में देखता है अनात्मा को वह उसका तत्व है मिथ्या रूप से देखता है इसलिए अनात्मा का मिथ्यात्व अनुरूपे न निश्चय और आत्मा का सत्यत्व अनुरूपेण निश्चय अनुकूल जो आत्मात्मा का विचार है उसे कहा जाता है तत्व विवेक ये तत्व विवेक कह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि आत्मा सत्य और तदन्य सर्व मिथ्या ज्ञानम एव यानी इस प्रकार का विवेक ही तत्व विवेक है तत्व तो विवेक का यानी विचार का विषय रहेगा आत्मा अनात्मा आत्मा का आत्मा के सत्यत्व में आप पहुंच जाएंगे जिस विचार से और अनात्मा के मिथ्यात्व में पहुंच जाओगे पहुंचने का अर्थ पैदल या किसी वाहन से पहुंचना नहीं है बाहर की यात्रा के लिए वाहन होते हैं ये तो आंतरिक यात्रा है ना, नो यात्रा है निश्चय तक यानी विज्ञानमय कोष में, में निश्चय होगा तो विज्ञानमय कोष में, में जाकर के आपका ये निर्धारण हो जाए कि आत्मा ही सत्य है और अनात्मा मात्र मिथ्या है ये निश्चय कहाँ पर होगा बुद्धि में उसे विज्ञान में कोष कहा जाएगा जहां भ्रम है भ्रम भी कहाँ है बुद्धि में विपरीत निश्चय का नाम है भ्रम और वो कहाँ है बुद्धि में निश्चय भी आत्मा ही सत्य है अनात्मा मिथ्या है ये बुद्धि में होगा और इस निश्चय तक विचार करना होगा इस निश्चय के अनुकूल विचार का नाम है तत्व विवेक ये बताया गया अब तत्व विवेक का विषय बताते हुए विचारणीय विषय क्या हुआ आत्मा का सत्यत्व अनात्मा का मिथ्यात्व ये विचारणीय है तो जिस आत्मा के सत्यत्व का विचार करना है वो तो आत्मा पदार्थ विज्ञात होना चाहिए ना इसलिए आत्मा, आत्मा पदार्थ विषयक प्रश्न है कि आत्मा कह ये दूसरा प्रश्न आया कि आत्मा क साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी विचार करेगा लेकिन उसका विचारणीय विषय नाश्ते में क्या बना और कल क्या बनना है मध्यान्न में क्या खाना है यह सब नहीं रहेगा अभी तुम आत्मा अनात्मा ये रहेगा अधि साधन चतुष्ट सम्पन्न अधिकारी जो हैं जिज्ञासु उसके विचार का विषय तो ये जो आत्मा है वो कौन है जिसको केंद्र बिंदु बना करके उसके सत्यत्व के निर्धारण तक हमें पहुंचना है विचार के माध्यम से वह आत्मवस्तु क्या है उसका क्या स्वरूप है ये हुआ प्रश्न आत्म पदार्थ विषय को पदार्थ बताया जा रहा है कि स आत्मा स आत्मा यह अंतिम में आया ना दस नंबर में जो चौथे पेज पर दसवा वाक्य है ये सब आ रहा है शुरू से नंबर अंक डाल रहे हैं ना तो उसमें दसवें नंबर पर अंतिम जो वाक्य है क्या स आत्मा तो वह आत्मा है पूछा गया कि आत्मा कह तो कहा स आत्मा वह आत्मा है तो स शब्द से ग्राह्य जो पदार्थ होगा उसे कहा जाएगा आत्मा वह आत्मा है सका अर्थ है वह और वह यानी कौन तो उस स पदार्थ को बताने के लिए ही पूर्व में आया यह यह कहा ना यह, यह तिष्टती यह शब्द का अर्थ है यह यानी जो हिंदी में आ, संस्कृत में यह और हिंदी में उसको कहा जाएगा जो और संस्कृत में जिसको स कहा जाता है उसको हिंदी में कहेंगे वह जो वह तो जो यह तिष्टती जो स्थित है तिस्टतिका अर्थ है स्थित है विद्यमान है तिष्टिका अर्थ है स्थित है अवस्थित है यानी विद्यमान है तो जो स्थित है उसे आत्मा कहते हैं तो स्थित यानी किस रूप से स्थित तो वो जिस रूप से स्थित है रूप बताया गया बाकी विशेषणों के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप पंचकोषातीत अवस्थात्रय साक्षी और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त कितने हुए चार विशेषण हैं तो ये चार विशेषताएं जिसमें हैं, जिस है। उसे यह शब्द से लिया जाएगा इन चार विशेषता वाला जो है वह आत्मा है यह अर्थ निकलेगा तो ये चार विशेषताओं में से पहली विशेषता बताई गई स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त ये पहली विशेषता है व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है भेद व्यतिरेक लेकिन यहां व्यतिरेक शब्द का प्रयोग नहीं है ना व्यतिरिक्त शब्द का प्रयोग है व्यतिरेक और व्यतिरिक्त इनमें क्या अंतर होगा जैसे भजन और भक्त जो भजन करे वो भक्त भजन से युक्त को भक्त कहते हैं ऐसे व्यतिरिक से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा व्यतिरिक्त यानी भिन्न अलग व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ निकलेगा तो किससे भिन्न किसके भेद से युक्त तो का सूक्ष्म कारण शरीरात ये पंचमी है ना रामात कौन सी विभक्ति रामात कौन सी विभक्ति मालूम पंचमी विभक्ति ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पंचमी है पुस्तकात् वचनात् ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त यानी भिन्न व्यतिरिक्त कहा जाता है भिन्न को इन तीन शरीरों से जो भिन्न है यह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरक व्यतिरिक्त स आत्मा ऐसा अनु करिए जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तीन शरीर होते हैं किसके प्राणी मात्र के मनुष्यों के भी और बाकी प्राणियों के भी सबके ये तीन शरीर हुआ करता है यदि कर्ता भोक्ता है तो इन तीन शरीर के बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व आता ही नहीं है भोग के लिए स्थूल शरीर की भी जरूरत है इसलिए स्थूल शरीर को तर्क संग्रह में कहा गया यद भोगायतनम तदेव शरीरम जो भोगायतन है यानी सुख दुख का अनुभव है भोग और इस सुख दुख कर्म फल भूत तो सुख दुख का अनुभव जीवात्मा जिसमें रह करके करती है उसे कहा गया भोगायतन। आयतन शब्द का तो अर्थ होता आश्रय भोग करते समय जीव जहा रह करके भोग करता है तो चौरासी लाख प्रकार के स्थूल शरीर हैं इन चौरासी लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में से ही किसी न किसी शरीर विशेष में रह करके जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए कर्म का फलभूत सुख दुख का अनुभव होता है और जब स्थूल शरीर ना हो तो अपने द्वारा किए हुए कर्म के फल का अनुभव किसी भी जीव को नहीं होता है कर्म फल का अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता है शरीर में रह करके ही जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करती है ये ध्यान में आ तो उसे कहा गया भोगायतन हा हाँ, वहां भी नारकीय शरीर होता है स्थूल शरीर होता है सूक्ष्म शरीर तो हमेशा वही रहता है बदलते हैं स्थूल शरीर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर एक ही रहेगा प्रत्येक जीवात्मा का अपना अपना लेकिन बदल पा जाएगा व्यवहार में जब तक संसारी है तब तक स्थूल शरीर आज मनुष्य है तो धर्मात्मा होगा तो देवता बनेगा पापात्मा होगा मनुष्य शरीर में रह करके पाप ही पाप करेगा तो नारकीय शरीर भी प्राप्त करेगा मनुष्य होनी की अपेक्षा निकृष्ट शरीर में चला जाएगा फिर मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है उभाभ्याम मनुष्य मनुष्यलोक ऐसा श्रुति आती है तो पुण्य कर्म से देव देवता मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट पाप कर्म से मनुष्य की अपेक्षा निकृष्टिय पुण्य पाप के समान अवस्था में बन जाता है मनुष्य तो ये भोगायतन स्थूल शरीर को कहा जाता है तो स्थूल शरीर का स्वरूप भी आगे स्पष्ट हो जाएगा वर्णन करेंगे और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को कहा जाता है पारिभाषिक शब्द है वेदांत में कार्य करण संघात एक कर। जैसे साधन चतुष्टय संपन्न अनुबंध एक साधन चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय इत्यादि शब्द है ना पारिभाषिक ऐसे एक पारिभाषिक शब्द आपको वेदांत में सुनने को मिलेगा बार बार कार्यकरण संघात कौन सा शब्द कार्यकरण संघात और इस कार्यकरण संघात शब्द का अर्थ क्या होगा संघात का अर्थ है समूह संघात यानी समूह कार्य कहा जाता है स्थूल शरीर को भोगायतन कहीं भोगायतन कहा जाएगा कहीं स्थूल शरीर कहा जाएगा कहीं अन्नमय कोष कहा जाएगा कहीं कार्य शब्द से कहा जाएगा लेकिन ये सब शब्द प्रयोग होने पर भी आप समझोगे इसी स्थूल शरीर को ही तो कार्यकरण संघात में कार्य शब्द का अर्थ निकलेगा स्थूल शरीर और करण शब्द का अर्थ क्या निकलेगा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर को करण कहा जाता है करण का अर्थ है साधन करण यानी साधन उपकरण तो ये जो भोग है इसके लिए आयतन तो बना स्थूल शरीर और उपकरण कौन बनता है यदि आपको अनुकूल रूप देख करके सुखी होना है सुख का अनुभव करना है तो रू, रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय है यदि तो आपके आपको जो अच्छा रूप लगता है उस रूप का ग्रहण चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होगा और आपको उससे सुख होगा और जब दुख भोगना होगा पापात्मक प्रारब्ध का फल तो चक्षु इंद्रिय से जो रूप आपको अच्छा नहीं लगता है उस रूप का दर्शन होगा और उस दर्शन से आपको हो जाएगा दुख तो इस प्रकार ये सुख दुख रूप सुख दुख का अनुभव रूप जो भोग है उस अनुभव के प्रति उपकरण का काम करेगी इंद्रिया उपकरण का काम करती है ना और वो इंद्रिया है सूक्ष्म शरीर अंत पाती बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय चक्षरादि पांच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और ये जो आपका अंतकरण है मन ये अंतर उसे अंतकरण कहा जाता है और बाह्यकरण कहा जाता है ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक को और ये सब हो तो आप अनुकूल प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करके अपने ही द्वारा किए गए पूर्व कर, पुण्य पापात्मक कर्म का फलों को भोग सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं उसमें करण बनेगा सूक्ष्म शरीर करण का काम करेगा इसलिए करण यानी उपकरण साधन इसलिए कार्य कहने से स्थूल शरीर और करण कहने से सूक्ष्म शरीर को लिया जाता इसी को लिंग शरीर भी कहा जाता है किसको सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर करण ये सब सूक्ष्म शरीर को बताने वाले शब्द है जैसे स्थूल शरीर को बताने के लिए कहीं एक शब्द पहले बताया ना तो ये हो गया आपका करण पदार्थ तो कार्य और करण का जो समूह है यानी स्थूल शरीर और इंद्रियों का समूह कार्यकरण संघात कहलाएगा कार्यकरण संघात कहने से दोनों आ जाएंगे स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी और अलग अलग कहना हो तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इनसे भी जो अतिरिक्त है भिन्न है यानी स्थूल शरीर से भी भिन्न है और सूक्ष्म शरीर से भी जो भिन्न है उसे कहा जाएगा स्थूल शरीरत व्यतिरिक्त सूक्ष्म शरीरत् व्यतिरिक्त और कारण शरीर कारण शरीर कौन है अविद्या अविद्या को कहा जाता है कारण शरीर और अविद्या कितनी है अविद्याएं कितनी है एक है कि अनेक है एक ही है तो कारण शरीर सबका एक है आपका कारण शरीर इनका कारण शरीर बाकी प्राणियों का कारण देवता का पशु का कारण शरीर एक है कि अलग अलग है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो अलग अलग है कारण शरीर एक है कि अलग अलग है सबका है एक है सबका एक ही है तब तो एक ही एक को ब्रह्म ज्ञान हो गया सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं सुखदेव जी जो व्यास जी के शिष्य परीक्षित को भागवत जी ने श्रवण कराया वो ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं तो उनका कारण शरीर और हमारा कारण शरीर एक ही है तो उनके ब्रह्म ज्ञान से उनका कारण शरीर बाधित हुआ कि नहीं निवृत्त हुआ कि नहीं तो फिर उनका और हमारा एक ही होगा तो बिना एक को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सब जीव मुक्त हो जाएंगे क्योंकि कारण शरीर चला गया तो फिर ये कार्य रूप जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है बिना कारण के रहेगा कैसे पांच कोष मानते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण महाकार कैवल्य तो, तो स्वरूप है उसको स्वरूप कहा जाता है स्वरूप है वो और महाकारण वो माया है प्रकृति है वो ब्रह्म की उपाधि है और प्रकृति के अवान्तर दो भेद है इसलिए जीव और ईश्वर का भी कल्पित भेद है जो प्रकृति है साम्यावस्था, गुणत्रय की साम्यावस्था होती है तो यानी गुणत्रय कौन है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को कहा जाता है गुण त्रय और इनकी साम्यावस्था का मतलब तीनों बिल्कुल समान स्थिति में है तीनों का वो ग्राफ बिल्कुल एक जैसा कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं तो उस समय फिर कोई कार्य नहीं है द्वैत नहीं है समान अवस्था है मूल कारण अवस्था है वो और जब जगत बनना होता है पूर्व कल्प का नाश हुआ और उत्तर कल्प का अभी प्रारंभ हुआ नहीं बीच वाली अवस्था तो लय अवस्था और लय के बाद प्रलय के बाद हीर प्राणियों का कर्म कल्पीय प्राणियों का जो जो मुक्त नहीं हुए थे पूरो कल्प में वो सूक्ष्म रूप से बने रहते हैं ना उनका जो कर्म रहेगा वह फल देने के लिए जब फलोन्मुख होता है प्रारब्ध कर्म उद्भूत हो जाता है प्रकट हो जाता है तो उस समय फिर प्रकृति में विक्षोभ होता है इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं जगत की उत्पत्ति स्फोट से हुई जब जगत बनना होता था तो एक बड़ा स्पोट हो गया आवाज हो गई और उससे फिर जगत बना वो ऐसे फूल स्पुर हो जाता है स्फोट हो जाता है का मतलब प्रकृति में थोड़ा उछन्नता जाते फूल जाती है वो फूलने का नाम है जैसे चना है सूखा हुआ किसी डिब्बे में रखा हुआ है आपने तो वो तो सूखा ही रहेगा रात में फिर कल दूसरे दिन आपको चना का जलपान करना है नाश्ता करना है तो पानी में डाल दिया रात को तो जैसे डिब्बे में था या बोरी में था उस समय चना की जो अवस्था थी रात भर पानी में रहने के बाद वैसी अवस्था रहती है या फूल कुछ परिवर्तन होता फूल जाता है ना चाहे बादाम हो चने हो मूंग हो कुछ भी हो फूल जाता है ऐसे जब प्राणियों का कर्म फल देने के लिए उन्मुख होता है तो प्रकृति फूल जाती है उत्सुनता आ जाती है उसमें तो उत्सुनता आने का अर्थ है कुछ न्यूनाधिक के हुआ उसमें और बाद में यदि आपको वैसे ही चने नहीं खा रहे हैं अंकुरित करके खाने हैं तो सुबह फिर आप कपड़े में बांध करके उसको रखोगे दिन भर और दूसरे दिन खोल करके देखोगे तो अंकुर आए हुए रहेंगे वो एक अंकुरित अवस्था हो गई पहले दो अवस्था से अलग अवस्था ऐसे एक उच्छन्न अवस्था है माया और अंकुरित अवस्था है अविद्या एक प्रकार से ये समझ लीजिए और बाद में किसान ने खेत में बोया हुआ है अनेक चने लेने के लिए एक चने से तो अंकुरित मात्र नहीं होता धीरे धीरे कुछ समय तो रहता है तो पल्लवित हो जाता है उसके वो आते हैं पत्ते फिर पुष्पित हो जाता है और फिर फलित हो जाता है अवस्थाएं होती हैं ना उसकी ऐसे जगत की अवस्था भी तो प्रकृति की दो अवस्थाएं हैं माया और अविद्या ये कार्य है माया भी कार्य अवस्था है माया में तीनों गुण एक समान अवस्था में नहीं रहते अपितु जब माया होती है तो माया किसको कहा जाता है प्रकृति की उस अवस्था को पंचदशी में कहा गया शुद्ध प्रधान प्रकृति की अवस्था माया कहलाती है माया कौन है प्रकृति की शुद्ध प्रधान अवस्था यानी कार्य अवस्था जो प्रकृत यानी शुद्ध त्वगुण किसको कहा जाएगा जिसमें रजोगुण तमोगुण का यतकिंचित भी प्रभाव नहीं है रजोगुण तमोगुण बिल्कुल दबे हुए हैं अपने प्रभाव में सत्वगुण को नहीं ले रहे हैं और सत्वगुण का ही साम्राज्य है वो उत्कृष्ट अवस्था में है तो ये विषम अवस्था हुई गुणत्रय की कि साम्य अवस्था हुई विषम अवस्था हुई तो इसको भी कार्य कहा जाएगा गुणत्रय की विषम अवस्था का नाम है कार्य अवस्था तो माया भी शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था होने से कार्य रूप अवस्था और उसको अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करते हैं ईश्वर उस माया रूप उपाधि वाला जो मूल में एक ही चैतन्य था वो माया रूप उपाधि स्वीकार कर ली तो ईश्वर बने उसी चैतन्य का नाम ईश्वर ये पड़ा और एक प्रकृति की दूसरी अवस्था है माया के साथ साथ क्या एक मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था मलिन सत्व प्रधान का मतलब मलिन सत्व किसको कहा जाएगा जिस गुण में रजोगुण तमोगुण का भी प्रभाव है रजोगुण तमोगुण अपनी बात मनवाने में समर्थ हो जाते हैं जिस अवस्था विशेष में सत्वगुण से अपनी बात मनवा लेते अपने प्रभाव में ले लेता है ऐसे सत्वगुण को कहा जाएगा मलिन सत्वगुण और उस मलिन सत्व प्रधान अवस्था का नाम है अविद्या वो अविद्या जीव की उपाधि है उसे कहा गया कारण शरीर जीव का और ईश्वर का महाकारण जो आप कह रहे हैं वो माया कहो वो अब हाँ तो वही तो उसी का उत्तर देना है तो ये मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है इस अविद्या में सत्वगुण को मलिन करने वाले कितने हैं कुल मिलकर के तीन गुण हैं। तो सत्योगुण को मलिन करने वाले दो हैं रजोगुण तमोगुण तो कभी रजोगुण का प्रभाव पड़ेगा सत्योगुण पर तो कभी तमोगुण का रहेगा कभी दोनों का समान रूप से रहेगा दोनों कहेंगे कि हम सत्वगुण का समर्थन तभी करते हैं जब हमारी बात मान ले जब एक का बहुमत ना हो तो जो समर्थन करने वाली पार्टियां हैं अपनी अपना भी कुछ कहेगी ना कि हमने भी चुनावी वादे किए हैं हमारे वादे भी पूरे कर लो तब जाकर के आपको हम समर्थन देंगे ऐसे ये रजोगुन तमोगुण और दोनों मिल करके प्रभाव में लेंगे न किसको सत्वगुण को तो फिर ये मलिन सत्वगुण की मलिनता में तारतम्य रहेगा ना कभी वो केवल रजोगुण के प्रभाव में रहेगा तो कभी तमोगुण के तो कभी दोनों के और उनमें भी के रहेगा इसको लेकर के प्रकृति में आपके अविद्या में अनेकत्व है इसलिए व्यक्ति में देखा जाता है कोई कोई व्यक्ति बड़ा चंचल होता है बुद्धिमान तो होता है लेकिन चंचल होता है कोई कोई जड़ बुद्धि होता है कोई जड़ता और चंचल सक्रियता बराबर की अवस्था में रहते कभी किसी में नून आदि के रहता ये किसको के? ये के, के, के के। है ये किस लेकर के यही अविद्या के मलिनता को लेकर के अविद्यागत सत्वगुण के मलिनता को लेकर के इसलिए अविद्याएं अनेक हैं इसी तारतम्य को लेकर के हर एक व्यक्ति का कारण शरीरभूत अविद्या अलग अलग है और वो कारण शरीर जैसे ही अहम ब्रह्म आपके साधना से सत्वगुण रजोगुण के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्ति पा लेता है सत्वगुण और पूर्ण सात्विक हो जाता है तब जाकर के अहम ब्रह्माष्टमी बोध होता है उससे जिसको बोध हुआ उसकी अविद्या तथा उस अविद्या निमित्तक जो अहंता ममता आदि रूप जीव सृष्टि है पंचदशी में दो प्रकार की सृष्टि बताइए ना जब बाद होगा तो ईश्वर सृष्टि का भी बाद होगा लेकिन मूल रूप से बाधित होगी जीव सृष्टि उसमें अहंता ममता नहीं रहेगी फिर जिसकी अविद्या बाधित हो गई उसको अपने तीनों शरीरों में भी अहंता ममता नहीं रहेगी जो जो जीव सृष्टि है वो बाधित होगी और व्यावहारिक सृष्टि रहेगी ज्ञानी को व्यावहारिक सत्य दिखेगी और अज्ञानी को वो सत्य दिखेगी जैसे विवेकी पुरुष को भी मृगजल दिखता है मृग को भी दिखता है लेकिन व्यावहारिक यानी जो पुरुष है विवेकी वह प्रभावित नहीं होता उस जल को देख करके प्यासा होने पर भी है ईश्वर में अहंता ममता नहीं रहती यही तो ईश्वर में और जीव में अंतर है ईश्वर को कभी अपने अकर्तृपना का विस्मरण नहीं होता इसलिए भगवान ने गीता में कहा चातुर्वर्ण्यम मैं असृष्टम गुणकर्म विभागश तस् कर्तारम अभी मिधि अकर्ता अकर्ताव्ययम अकर्ता और निर्विकार समझ लो अपने उस अकर्तृ निर्विकार स्वरूप का विस्मरण ईश्वर को माया रूप उपाधि को स्वीकार करने पर भी नहीं होता जैसे जीवन मुक्त पुरुष को ब्रह्मज्ञानी को अपना ब्रह्म स्वरूप निरंतर स्फुरित होता रहता ऐसे निरंतर स्फुरित होता रहेगा किसको ईश्वर को अपना वास्तविक स्वरूप यह तो प्राणियों के कर्मों का फलोपभोग व्यवस्थित कराने के लिए माया रूप उपाधि को धारण करता है लेकिन उस समय भी अपने आप को असंग ही अनुभव करता है ससंग नहीं ईश्वर ये ध्यान में तो कारण शरीर कितने हैं प्रत्येक जीव का अपना अपना है अलग अलग इसलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा उसकी अविद्या बाधित होगी और उस अविद्यामितक जो सृष्टि उसे जीव सृष्टि कहा गया था वो जीव सृष्टि का विवाद होगा ईश्वर सृष्टि दिखती रहेगी लेकिन उससे असंग होगा उसमें कोई अहंता ममता रूप संबंध नहीं रहेगा और ईश्वर सृष्टि बंधक भी नहीं है बंधन का कारण हमारे हमारी ही अपनी रचित सृष्टि है जैसे कोषकार होता है ना, वो कोष बनाता है अपनी सुरक्षा के लिए लेकिन अंदर से बाहर जाने के लिए बाहर से अंदर आने के लिए मार्ग छोड़ना चाहिए था ना? वो छोड़ता ही नहीं है बनाते बनाते पूरा अंदर रह करके द्वार भी बंद कर देता है और फिर वो बन जाता मर जाता अंदर ही बंद रह जाता ना ऐसे ही जीवात्मा बंधन में आ गया है अपने आविद्यानिमित सृष्टि को बना करके उसके बंधन के कारण होता उसी की अपनी सृष्टि है <coughs> ओम पूर्ण मदह पूर्णमिदम ओम शांति शांति शाति